श्री श्रीरामकृष्णकमृत परिशिष्ट द्वितय परेद नरेन्द्रकर्तिक श्रीरामकृष्णप्रचार कार्यमचि आलोचना विधा परमहंसदेव तम विश्वजन सनातन हिंदूधर्म स्वामीपाद कथम प्रचारये भगवदुपलब्धि श्रीरामकृष्ण प्रथम वचनम ईश्वरदर्शन कर मता कंठस्थी श्लोकाना वंठस्थी धर्मो न एक दर्शन होती यदि भक्त व्याकु सन तम आहवती एकमने अथवा जन्म एक तदीय आलाप अस्मा स्मर्ये काली काल वार्ता स्म महिमा चरण चक्रवर्तिनम वदन आसी रविवासरे अक्टोबर मसल से षड्विशेहनी चुराशीतरादश्रृष्टवर्ष से श्रीरामकृष्ण महिमाचरण तथा अन्यान भक्ता प्रति शास्त्र क्रिय पठिष्यवल विचारेण कि आदव तम लब्धुम पुस्तक पाठेन किम कर्तव्या पुस्तकपाठन किासी यट्ट प्राप्ति तब तवल होहो शब्द हट्टोपगमनापर विधा स्पष्ट स्पष्ट दृश्य श्रोत थक्षसि आलुक गृहा मुद्रा देह पुस्तक पढ़ि यहाव नहां भेद तात्त्कारानास्त्र विज्ञान सर्वलादिव प्रतीय मुख्यकर् स आलाप आवश्यक तर कति गृहा उद्याना कति वाणिज्य संस्थापत्र आदो ज्ञात उगीव कथम परेन के प्रकार मुख्य कर्ता सह सकित आलापम तद वेष्टनिम अतित्य सकदापुर तदात प्राप्य वेष्टीम अतीथ तदाई बेहत वक्षति तस् कति गृहा कति कति वाणिज्य संस्थापरा कर्ता सह आलापे सति पुनः भृत्यातिम विधा समेशा हाष्यम कशन भक्त इधनीस्वा आलापो भवरामकृष्ण अत कर्म अपेक्षित साधनमेत ईश्वर अस्त उपवेशन न सैतप गर्जने तम आह प्राथयस्व दर्शन देहिटी ब्रुवाण व्याकल सन रुदी कांचन्यो कृते उन्माद सन् भ्रम शक्नो परं तत्कृते कि उन्मादो भव, लोको वदतु यत वदश्वर अय उन्माद संवृत्त कतिचन दिना वा सर्वं पर्तज्य तम एका आहवय कवल सह अस्त आसीन असी चेत किं सैलदार पुकु पुष्क बृहन्मत् सी पुष्कतटे कवल के केवलं कि मैला लाभ कर्म शक्य लोभन भोज्यम व्यवस्था लोभनभोज्य निक्षेप क्रमण गहनजला मैसे आयासा जल नोद आनंदो भाष्य सैद्वा मस्य किय दस अकदिगपथम आयात मस्यो धपाम शब्दम यदा शब्दादृश्यत भूयसा एतत अ आनंद साक्षाएं शिकागो धर्म अगोधर्मसमीति अस... समक्षम अवादीत अर्म धर्मस्य उद्देश्य ईश्वर लाभ दर्शन हिंदु कवल शास्त्र मतवादं सीवीत नैचती तेना द्रष्ट्य तदव कवल सर्व संध्यान निराकर्म आत्म परम विषय सर्वोत्कृष्ट प्रमाण यद वैदिककर्षि प्रस्तौति परमात्म अह आत्मदर्शन करम साक्षात्कार प्रस्था अखिल संग्रामो नाम संग्राम संग्रामोंस्राम शुद्धो भवत किंच भश्वर प्राप्त ईश्वर साक्षात्कर् कि मताेण्वरप्रातिरसात्कार तथा स्वर्गस्थ पितृवत्समर्जनमें हिंदूधर्म से हिंदूधर्म प्रवचन शिकागोधमहासभा अमेरिकाया अनेकस्थलु स्वामीपाद प्रवचन सर्वस्थल एव वचनम हाट फोर्ड इख्ये स्था अवदत् परवर्तन विषय ये सी धर्म कैचि मतवाद विश्वास वर्मीयतेधर्माण अभीष्टि स्वात्म ईशा धर्मादर्श साधना विन्ना भाईमें पर सौलिको विषय स ही ईश्वर साक्षात्कार्रिय ऐंद्रिक प्रपंचा ऊर्धम एक पान भोजन वृथा वग्व्यवहारात्मक प्रपंचा माइका स्वाथात्मका प्रपंचा ऊर्धं त्रव तराजते सर्वुस्तक ऊर्ध सर्वसंप्रदायकमतेभ्य ऊर्धम एकसार सेगौरवातीत तद ही स्वात्मे ईश्वरा कस्न मनुष्य संसार सेवतायत विश्वास आदध्या पुस्तका प्रणीता मनसी निध शक्नुयाथिव्यासरिडी पुण्याषेकर् शक्यात परेद अलब्धे स साक्षात्कार तरी सतुग्रनास्तिकोटि अहम पिगणयामी तस्य स्वामीपाद तरह ग्रंथे अवदत् यद इन लोका न विश्वास कुरात्कारोति लोका वदती आम ऋष अथवा ख्रीष्टादी महापुरषा आत्मदर्शन करतव सत्यम परंद न पुनः तद स्वाद अवदत नून होती मनोयोग अभ्यसनीय अवश्यम शिन्मध्ये तम प्राप्त सर्वे धर्मचार्षात्तधर्मा स्वात्मतत्व च आसन किंच यदे तैयूत तदव तैयारी पर विशेषो ये धर्मसु मुख्यतः सांप्रति कालेशन विस्मको दुराग्रह अस्मद उपस् उपस्थाप्यते यो हिनाम एक अभवा इन इदन काले असाध्या केवलं केचन स्वल्पे एव मनुष्या प्रत्यक्षानुभव प्रत्यक्षाभवसमर्था आसन यवर्तकर्म स्वनाग अभूत अनुहवा सांप्रति काले अभवा अयोग्या संवृत्ता इतो विश्वास सामश्रि धर्म अस्म वर्तितव्यद पूर्णतः प्रत्याख्या आनूप्यम हि प्रकृते अभ्यचरिम यद चिराय तत्टमें राजयोग भूमिकायां नियु यार्क नाम के नगरे स्वामीपादौ न्यूयाकशतमें ख्रीष्टवर्षे जान्वरी मसमें दिवस विश्वजनोधर्म क उच्य विषय एक प्रवचन करतव अथो यस्में धर्में्ञी कर्मी वर्वे मिता भविशक् प्रवचनस्य से अवसान भागे ईश्वरदर्शन सर्वर्मलक्ष वचनम अवदत् ज्ञान कर्म भक्ति विविध मगाया किंतु गथनमे एक अश्थईवर साक्षात्कार स्वामीपाद अवदत्त पुनः सर्वेतेवध योगगा कर्म आराधन वनसमन दर्शन व अवश्यम एव अवश्यम अभ्यनी मता न फलोपदाय भविष्य अस्मा तत्य उपलभ्यम अस्माकं पिपूर्ण जीवनतया परति न लेत प्रत्यक्षाभूतिव प्रवचन तत्व मतादर्शो वहाँ तेज मोहकत् आदर्श सत्य आदर्शस्वूपताजीते तदूपाइनमें धर्म न तो श्रवण स्वीकरण वर्म ना बुद्धे अभ्यूपगम बौद्धिभ्या बौद्धिकाभ्यूपगम द्वारा वतश तो विषयान अवबोध शक् एव तान च परेद्यु तपर्यस प्रभवा पर आदर्शस्वूपताजीवीते तदादर्श सेनमनम उच्य है मद्रपुरीवासीन प्रति तेन यिखित त वचनम हिंदूधर्म से वैशिष्ट्यम ईश्वरदर्शन वेद से मुख्यमुद्देश्यम ईश्वरदर्शन एक आशयो हिंदू धर्मम विश्वस्य धर्मांतरेभ्य विश्व यम विनक्ति यशि ऋष्य संस्कृत शेषित सी साक्षात ईश्वर इति अतो ब्रह्मोपलब्वा दैतीना दिए ईशसाक्षात्कार अथवा अद्वैती ब्रतक्युभव एव एकम लक्ष्यम तथा पर्यवसानम पर्यवसान सर्विककोपदेश मद्रपुरीषण से प्रत्युतरसर्भे स्वामीपादिकाद शतम ख्रीष्टवर्षा अक्टोबर्मास अहनी लंडन नगरे भाषण चक्र विषय ईश्वरदर्शन अस्वचने कठोपनिषद पठित्वा नचकेतस प्रसंगम उलिखित नचकेता ईश्वर दिक्षु ब्रह्म ज्ञानम इपसे धर्मराजों यम अवदत ईश्वर ज्ञात साक्षात्स आद भोगास तक है तब भोगे सती योगो न अवस्तुनि अधियते अवस्तूँन प्रीति अधीये चेह वस्तुलाभो नामी पदों वदी वस्तु तो वो सर्वे एव कतिचन वाक्या आडंबर आश्रि धर्मो धर्म इति वदा यदि सकदरदर्शन तथा प्रतय उदी उदीयात वर्ति तथा योजना एक ख्यापय चेषे तेन सह वाक्कल प्रवर्तामहे वैम्बर मिरावृता धर्म अस्मत सविधे शुन्य एव केवलं शून्यम कवल बौद्धिभ्युपगम कवल आलापमात्रम अयग् भाषते असौ जनो दुर्वचन वक्ति धर्मारंभो भविष्य यदा स प्रकृत साक्षात्कार अस्मा हृदय पदम क्यों सब्य धर्म से उष तदैव जथार्थतो यश्वास पदम क्यों